एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं। उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो फूल फल लदे अपने उपवन हो अपनी परती हो हो सकता है छोटी सी, चोटी सी क्यारी हो महक रही हो छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक, दहक रही हो हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना पेड़ों को मत कटने देना मत चिड़ियों को रोना एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखे कटने पर वे भोले शिशु सार रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पेड़ों के संग खिलना पेड़ों के संग संग इतराना पेड़ों के संग हिलना बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता बन पेड़ों को काट रही है जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है अभी आप सुन रहे थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो वाचक स्वर भारती परिमल